संक्षिप्त महाभारत वन पर्व कौशिक ब्राह्मण को माता पिता की सेवा के लिए उपदेश और कौशिक का जाना मारकंडे जी कहते हैं इस प्रकार धर्मात्मा व्याज ने ब्राह्मण को अपने माता पिता का दर्शन कराने के पश्चात कहा ब्राह्मण माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है इस तप का बल देखिए इसी के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है जिससे मैं यह जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्री के कहने से यहाँ आए हैं जिस सती ने आपको यहाँ भेजा है वह अपने पार्थिव्रत्य के प्रभाव से वास्तव में ये सभी बातें जानती हैं अब मैं आपके हित के लिए कुछ बातें बताता हूँ सुनिए आपने वेदों का स्वाध्याय करने के लिए पिता माता की आज्ञा लिए बिना गृह त्याग किया है इससे उन दोनों का तिरस्कार हुआ है और यह आपके लिए अत्यंत अनुचित कार्य है आपके शोक से वे दोनों बूढ़े माता पिता अंधे हो गए हैं जाइए उन्हें प्रसन्न कीजिए ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी हैं किंतु माता पिता की सेवा के बिना ये सब व्यर्थ हैं आप शीघ्र ही जाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए मेरी बात में विश्वास कीजिए यह मैंने आपके हित की बात कही है मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं समझता ब्राह्मण बोला धर्मात्मन यह मेरा बड़ा सौभाग्य था जो मैं यहाँ आया और तुम्हारा सत्संग प्राप्त हुआ तुम्हारे समान धर्म का तत्व समझाने वाले लोग इस संसार में दुर्लभ हैं प्रथम तो हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही ऐसा है जो धर्म का तत्व जानता हो पर वह भी प्रायः मिलता नहीं तुम्हारा कल्याण हो आज मैं तुम पर तुम्हारे सत्य के कारण बहुत प्रसन्न हूँ जैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हुए राजा जिया को उनके दौहित्रों ने बचाया था उसी प्रकार तुम जैसे संत ने आज मेरा नरक से उद्धार किया है अब मैं तुम्हारे कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूँगा जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं है वह धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म जिसका तत्व समझना कठिन है शुद्ध जाति के मनुष्य में भी विद्यमान है मैं तुमको शुद्ध नहीं मानता किसी प्रबल प्रारब्ध के कारण तुम्हारा शुद्ध योनि में जन्म हो गया है ब्राह्मण के पूछने पर व्यास ने बताया कि मैं पूर्वजन्म में वेदता ब्राह्मण था संग दोष से मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन गया जिससे मुझे ऋषि का शाप प्राप्त हुआ उसी शाप से मुझे शुद्ध जाति में ब्याज होना पड़ा है ब्राह्मण ने कहा शुद्ध होने पर भी मैं तुम्हें ब्राह्मण ही मानता हूँ जो ब्राह्मण होकर भी पापी दम्भी और असन्मर्ग मार्ग पर चलने वाला है वह शुद्ध के ही समान है इसके विपरीत जो शुद्ध होकर भी श्रम दम सत्य तथा धर्म का सदा पालन करता है उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही ब्राह्मण होता है तुम ज्ञानवान हो बुद्धिमान हो तुम्हारी बुद्धि विशाल है तुम धर्म के तत्व को जानते हो और ज्ञानानंद से तृप्त हो रहते हो इसलिए कितार्थ हो अब मैं जाने के लिए तुम्हारी अनुभूति चाहता हूँ तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे मार्कंडे जी कहते हैं ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मात्मा व्याध ने हाथ जोड़कर कहा बहुत अच्छा अब आप पधारें ब्राह्मण ने धर्म व्याध की प्रदक्षिणा की और वहाँ से चल दिया घर जाकर उसने माता पिता की पूर्ण सेवा की और बूढ़े माँ बाप ने प्रसन्न होकर उसकी बड़ी सराहना की युधिष्ठिर तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मण का महत्व सुनाया तथा धर्म व्याध ने जो माता पिता की सेवा की महिमा कही थी वह भी सुना दी युद्ठिर बोले मुनिवर आपने धर्म के विषय में यह बहुत ही अद्भुत उपाख्यान सुनाया इसे सुनकर इतना सुख मिला है कि बहुत सा समय भी एक क्षण के समान बीत गया आपसे यह धर्म की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है